मैं हूँ एक्ट्रेस पल्लवी पाटिल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं गुजराती फिल्म एक्ट्रेस हूँ मैंने काफी सारी फिल्में की है आ, मेरी दो हजार सत्रह की सुपर डुपर हिट फिल्म है मनड़ू मरियु महसा रामा रीतना पारखा साजन तारी प्रीत बहुत सारी फिल्में की है बस आप सुनते रहे देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन सुनना रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मुद्दे जो हमारे समाज से हम से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों को लेकर आपसे बातें करते हैं डिजास्टर या फिर एनवायरमेंट हो या फिर पॉल्यूशन की बात आती हो तो उन सभी विषयों पर बहुत गहराई से एक एक टॉपिक को लेकर हम बातें करते हैं तो आज हम लोग बातें करेंगे प्रदूषित पेयजल पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे हम लोग राजीव जी ने बहुत ही अच्छा किया है कि आज के दिन इस विषय को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये बहुत ही सुंदर विषय है पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं और ना ही जानने की कोशिश हमारी रहती है क्योंकि पानी तो पीना है अब उसके बारे में चिंता क्या करना ऐसी बात आती है लेकिन इसके साथ में कुछ जानकारियाँ हो तो आप जो है एक अच्छा पानी पी सकते हैं जिससे आपका सेहत में काफ़ी बदलाव हो सकता है या सुधार हो सकता है या आपको फ्रिक्वेंटली बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा तो आज स्वच्छ पीने का पानी एक आम आदमी के लिए बड़ी समस्या बन गया है पता नहीं चलता है कि कौन सा पानी पिए कौन सा नहीं पिए क्योंकि आजकल कुएँ हैंडप व घर में पाइप द्वारा आने वाला पानी सभी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रदूषित हो ही गया है तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिलेगी राजीव जी हमारे साथ हैं वो इस विषय पर बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार रमेश जी बहुत अच्छा लग रहा है श्रोताओं से बात करके और जैसा आपने बताया कि ये बहुत सुंदर टॉपिक है तो आज इसपे मैं कोशिश करूंगा कि अपने श्रोताओं को जो है वो थोड़ा इंफॉर्मेशन दू ताकि उनको ये पता चले कि से से पानी पीने का इस्तेमाल कर कर सकते सकते हैं और कहां से नहीं कर सकते हैं। तो ये आज के के परिस्थिति में जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है जी। जी, राजीव जी बहुत ही अच्छा है आपने इस विषय को चुना मुझे भी अच्छा लगा कई बार मैं भी सोचता था कि इस विषय पे क्या बोला जाए तो आई कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यही है हमें बताए की पीने के पानी के के प्रदूषण से आपका क्या मतलब है? है रमेश जी, आ, हमने सबने देखा है कि आज जो हमारे घरों में पाइप द्वारा का पानी आता है चाहे वो गांव है अगर है वहां पर या, हाँ, हाँ, या शहर में ज्यादातर कहीं पर भी वो तो वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो रखा है एक तो पहली बार आप हम एक्सपीरियंस किया ही है कि एक तो घरों में जो पानी आता है नलके में वो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि आप ज़रूरत पानी भी अपना नहीं आपको मिल पाता है घरों में और ऊपर से वो जो पानी आता है वो पूरी तरीके से प्रदूषित है और घर में बगैर फिल्टर लगाए हुए आप पानी पीने की तो सोच भी नहीं सकते जी। और ये हाल हर जगह है।, मतलब है और खासकर के जो ग्रामीण इलाके हैं या छोटे कस्बे हैं या गाँव में अगर जहां कहीं भी की सप्लाई है वहां का, तो बहुत ही बुरा हाल है मैं इसके बारे में तो लोग हम सब लोग खुद ही देखते हैं हाँ, रोज ही हमारे लाइफ में यही एक्सपीरियंस होता है जी। तो मैं इसका जब ये टॉपिक तैयार कर रहा था तो मैं देख रहा था की आज हमारे देश को आजाद हुए सत्तर साल से भी ज्यादा हो गए हैं और देश में करीब सोलह करोड़ लोग हैं जिनको आ, मतलब पीने का पानी जो है घरों में नसीब तक नहीं है हम्म और ये सोलह करोड़ जो है ये आप ये समझिए कि जो रशिया देश है उसकी ये पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है हम्म तो कितने लोगों को नहीं है मगर यह भी मैं पढ़ रहा था कि जो मौजूदा मोदी सरकार है उन्होंने पिछले पांच सालों में करीब इस काम के ऊपर नब्बे हजार करोड़ रुपए खर्च किया है और फिर भी हमारे देश में अभी तक गांवों कस्बों में केवल सत्रह तो प्रतिशत पानी घरों में पाइप के द्वारा दिया गया है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में पीने का पानी जैसी जो मूलभूत सुविधा है और जिसको मैं समझता व्यक्तिगत तौर पर कि कि शायद एक हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें हम रहते हैं वहाँ पर हमें पीने का पानी तो तो कम कम से मिले ऐसी ऐसी बड़ी ऐसी जो बड़ी जो रिक्वायरमेंट है हम सबकी वो अभी तक सरकारों ने जो हमारे देश में नहीं है उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया है तो ये एक बड़ी समस्या है आज की तारीख में जो पीने का पानी जो है उनको मिलता नहीं है और आप देखिए कि, कि किसी भी सरकार के लिए वो हम मानते हैं कि ये पीने की पानी को उपलब्ध कराना जो है ये किसी भी सरकार की बहुत बड़ी चुनौती चुनौती है और आज हम अक्सर टीवी पर देखते हैं अखबारों में भी पढ़ते हैं और कि कैसे ग्रामीण इलाकों में रिमोट एरियाज़ में में में माताएं, और छोटे-छोटे बच्चे घंटों लाइन पानी को सर उठा दो-दो किलोमीटर -दो अपने घरों लेके आते हैं आपने आपने तो भी, आपने भी ये देखा होगा जी जी जी और जहाँ कहीं आप देखिए प्राइवेट या सरकारी टैंकरों से पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वहां पर भीड़ लाइने झगड़े ये तस्वीरें भी हमने टीवी पर देखी तो ये बहुत समस्या है तो इसको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है क्या कैसे, क्या इसमें आज हम इसकी चर्चा जी, जी, जी, जी। राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया हमें और कुछ चीजें जो है हमने भी देखी है जानते भी है लेकिन बात वही आती है कि क्या किया जाए अब जैसे कि आपने बात की तो क्या हैंडपम्प कु और ट्यूबवेल आदि का पानी भी प्रदूषित है पीने लायक नहीं है जी सच्चाई तो यही है <laughs> जो कि आज से 40-50 साल पहले बिल्कुल नहीं थी वहां कु का ट्यूबवेल का हैंडपंप का पानी पानी जो था वो बिल्कुल शुद्ध होता था हम लोग सब पीते भी थे डायरेक्ट मगर <laughs> आज स्थिति यह है कि देश में ज्यादातर हैंड पंप हुए ट्यूबवेल का पानी जो है वो प्रदूषित है और उसको भी जी, हम हमारे छह सौ बत्तीस जिलों में केवल उनसठ जिलों में जो जमीन से निकाला गया पानी है उसको पीने लायक पाया गया है ये सरकारी रिपोर्ट बता रही है जे, जे, जे. और और एक न्यूज़पेपर पेपर रिपोर्ट ने मैं पढ़ रहा था कुछ समय पहले निकाला था कि इस पानी में आयरन फ्लोराइड क्लोराइडिटी लेवल मतलब नमक की मात्रा ज्यादा जो निर्धारित मापदंड है उनसे बहुत ज्यादा पाए गए <laughs> और राजस्थान गुजरात गुजरात और कर्नाटक राज्यों में तो इसकी स्थिति काफी खराब है <laughs> और आपके पड़ोसी राज्य गुजरात में 26 में से इक्कीस जिलों में फ्लोराइड और नमक की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई हुई है अगर हम आ, आपके राजस्थान ए, ए, ए, स्टेट की बात करें तो 27 जिलों में पानी जो है वो नमकीन है 30 जिलों में इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और 28 जिलों में आयरन कंटेंट काफी ज्यादा पाया गया हुँ, हुँ, हुँ. और एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर हमने पढ़ी इंटरनेट के ऊपर जब अमेरिका ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने हमारे देश के 16 राज्यों में पीने के पानी को एक रिसर्च के दौरान चेक किया तो उसमें एक यूरेनियम धातु नाम सुना होगा ये रेडियोएक्टिव धातु है जो कि परमाणु ऊर्जा के लिए लिए या जो जो जो रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं हैं उसके लिए काम में आती तो उसकी मात्रा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उनसे काफी ज्यादा पाई गई है और ये राजस्थान और गुजरात स्टेट दोनों में जो है ये ऐसी चीजें पाई गई हैं तो इसलिए आजकल हैंडपंप और ट्यूबवेल के पानी को बगैर फिल्टर किए हम बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं और पीना भी नहीं चाहिए आ, जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को सुनकर कहीं ना कहीं धक्का लग रहा होगा <laughs> क्योंकि सच्चाई है ये भी एक हमारे बीच में अब इसके ऊपर काम करना होगा तो आइए एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे की हमारे श्रोताओं को ये बताइए की बाजार में जो पानी प्लास्टिक बोतल में बिकता है वो तो सेफ होता ही होगा ना आ, बिल्कुल उसमें ऐसा है कि हमारे बाजार में में बड़ी-बड़ी कंपनियों से छोटी-छोटी कंपनियां जो हैं वो पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचते हैं बेचते हैं तो इस विषय में भी थोड़ा स्थिति जो है मैं आपको श्रोताओ की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ तीन चार साल पहले हमारे देश के पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये माना था कि जो बोतल के पानी के सैंपल चेक किए गए सरकार द्वारा उनमें करीब 31 परसेंट पानी जो था वो प्रदूषित या फिर झूठे लेवल लगा के बेचते हुए पकड़े गए ओ, ओ, ओ. तो तो स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर भी इतनी संतोषजनक नहीं है और मैं ये बताना चाहूंगा कि 2015 में एक सरकार के बहुत मशहूर एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी कहते हैं उसने जब 18 छोटी बड़ी कंपनियों के पानी के के पानी बोतल सैंपल को चेक किया तो उसमें एक ब्रोमोट ये जो ब्रोमोएट रसायन है इसको कार्सिनोजेन मतलब जो कैंसर पै, पैदा करता है वो पाया थी। मतलब ये बहुत ही खतरनाक रसायन है जो पानी में पाया गया बोतलों के और इसी प्रकार एक और सरकारी है जो इंडियन ऑफ साइंस ये बहुत ही मशहूर है साउथ में बेंगलोर में उसने भी जब चेक किया छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियों के पानी को बोतल के पानी को तो 2017 हजार में इन्हें रिसर्च के दौरान इन्हें भी कन्फर्म किया कि कैंसर पैदा करने वाले तत्व जो है वो बोतलों में पाए गए हैं और जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफी हो हानिकारिटे हैं <laughs> तो ये दो रिपोर्टें जो सरकार के है और सरकार की जो इंस्टिट्यूट्स रिपोर्ट है उससे तो यही कहा जा सकता है कि बाजार में बिकने वाले पानी की बोतलों की सेफ्टी है या बिल्कुल शुद्ध है ये कहना बड़ा मुश्किल है मगर मैं समझता हूं कि उसको सील करके बेचता है आ, तो उसके विश्व विश्व के ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है ये तो बड़ा मुश्किल है कहना समय राजीव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया एक सच्चाई को आपने हमारे बीच में रखा है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक अच्छी जानकारी उन तक पहुँच रही है और वो इस बात को समझ भी रहे होंगे तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत तो उसके बाद फिर इसी विषय पर राजीव जी से बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडोमी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो पानी पानी रे पानी तेरा रंग केबा पानीर पानी तेरा रंग कैसा मिला लगे उस केबा पानीर पानी तेरा रंग कैसा I'm on you. ते रूखी सूखी खाते और ठंडा पानी पीते savan कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम लोग आज पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर पे बातें कर रहे हैं पीने का पानी के ऊपर बातें कर रहे हैं जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि जो बोतलों में बोतलों में पानी आती है क्या वो ठीक है या उसमें भी कुछ ऐसे विचार करना पड़ेगा हम सभी को तो देखा गया है कि पानी तो सेफ रहता है लेकिन फिर भी कुछ छोटी बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें हम लोग ये मुश्किलें हो सकती कि कौन सी कंपनी का पानी जो है सेफ हो सकता है बाकी अच्छी कंपनी का अगर आप लेते हैं तो वो पानी बहुत ही अच्छा हो सकता है तो इस पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना है आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा बोतल में भरे पानी की बात चल रही है तो आजकल ऐसा हुआ कि शहरों में या फिर कुछ गाँव में भी ये बड़े बोटल जाते हैं साठ बोतलें घरों में या फिर विश्वसनीयता है, है।, तो है या फिर भरोसा किया जा सकता है जी ये कुछ कंपनिया है बड़ी बड़ी और कुछ छोटी कंपनियां भी है जैसा आपने बताया कि साठ लीटर के बोटल का पानी जो है वो भेजती है बाजार में तो कई बार लोग जो हैं घरों में भी इनको अपने स्केल छोटे स्केल छोटे के ऊपर का पानी जो है वो लीटर वाली बोतल में पैक करके हैं और लोगों ने देखा होगा कि ये बाजार में आते रहते हैं और डिलीवरी करते रहते हैं ये हम सब ने देखा ही है हम्म हम्म तो जैसा मैंने अभी बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पानी जो है वो इन बोतलों में सील आते हैं बिल्कुल और उसके ऊपर तो जरूर बिल्कुल विश्वास किया जा सकता है पर तो जो छोटी छोटी कंपनियां पैक पैक करके बेचती हैं या कई बार खुली है है वो पैक नहीं होती तो तो उसके लिए तो मैं समझता हूं कि हम सबको खुद ही उसको देखना पड़ेगा कि हमारे इलाके में जिस कंपनी की बोतल है उसकी विश्वसनीयता बाजार में कितनी है मतलब वो पानी उसका क्या माना जाता है है है है तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम उसको चेक करें और आजकल हमारे जो सरकार की एक एजेंसी जिसका नाम है F -S -S -A -I. ये इसका एक मोहर लगता है पानी की बोतल या किसी भी खाद्य पदार्थ के ऊपर तो इसको जरूर चेक करें कि क्या ये बोतल पहली बात सील्ड uh, है और दूसरा इस F -S -S का मोहर लगा हुआ है अगर उसका मोहर नहीं लगा हुआ है तो उस पानी की शुद्धता के ऊपर uh, एक सवाल चलता है क्योंकि ये तभी लगेगा जब वो सरकारी मापदंडों के अनुसार जो है बोतल पानी बोतल के पानी को शुद्ध माना जाता है जी जी ये ये जरूर लोग चेक करें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये बात समझ में आ रही है इसके साथ ही एक और सवाल है कि जैसे आजकल प्लास्टिक पाउचे में या फिर पानी के थैले आदि में पीने का पानी बाजार में मिलता है क्या वो पानी पीने के लिए सेफ है आ जी आ अभी कुछ सालों पहले हमारे देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर लोगों ने देखा ही है की पी, पीने के पानी के ए लगाए गए हैं और ये पानी जो है वो आर द्वारा फिल्टर करके बेचा जाता है लोग खुद ही अपनी बोतल में उसको भर सकते सकते हैं हैं या बोतल उन, उनसे खरीद करके सकते आपने देखा ही होगा जी जी तो ये पानी शुद्ध होता है इसको आप मतलब पी सकते हैं ये बिल्कुल साफ होता है मगर जो आपने जिक्र किया कि जो बाजारों में प्लास्टिक पाउचे में या आ, उनके उनकी शुद्धता के बारे में कहना बहुत मुश्किल है अच्छा अच्छा आ, उनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है जब तक कि आप अच्छी तरीके से किस कंपनी का है कौन, कहां से आ रहा है, ये जब तक आपको पता ना हो। तो अभी आपको मैं एक न्यूज रिपोर्ट बताता हूँ जब कुछ महीने पहले की बात है अखबारों में ये खबर आई थी शायद सबने पढ़ी भी हो देश की राजधानी दिल्ली में जो हम खेलों की बात कर रहे हैं खेलों में जो पानी दिखता है सैकड़ों खेलों के पानी को चेक किया जाए तो ये पाया गया कि उसमें विभिन्न प्रकार के बीमारी के कीटाणु पाए गए हु. तो मैं तो यही कहूंगा रमेश जी की जो सरकारी एटीएम टी एम है वहां का पानी उपयोग करें और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो शायद ब्रांडेड कंपनियों की चाहे बड़ी हो बोतल हो या छोटी बोतल हो उसका इस्तेमाल करें और बाकी अन्य जगहों से पानी लोकल लेकर के इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है और मेरा तो सुझाव है कि सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम घर से निकलते हैं तो अपना पानी थोड़ा बहुत साथ में ले चले तो क्योंकि वो हमारा पानी तो शुद्ध होगा जिसको हमने घर में फिल्टर लिया है या उबाल के लिया तो उसको लेके चलना चाहिए जी जी राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि प्रदूषित जल पीने से क्या नुकसान होता है आ, जी ये मैं समझता हूँ कि सभी आ, लोगों को आमतौर से मालूम होता है कि जब भाई हम दूषित पानी पियेंगे या खराब पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे और फिर भी हम लोग जो है वो पानी ऐसा पी लेते हैं कई बार और इसका जो जो आंकड़ा है है वो वो भी भी बड़ा चौंकाने वाला है कि हमारे देश में आज भी हर साल तीन करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो केवल खराब या गंदा पानी पीने की बीमारियों से जो है अफेक्ट हो रहे हैं जैसे ये आप देखिए कॉलरा है टाइफाइड है डायरिया है, है जॉन्डिस है गैस्ट्रो इंटरलाइटिस है तो ये बीमारियां हमारे कितनी फैलती हैं आप देखिए है। बरसात में और और पूरे साल भर फैलती हैं हैं hmm. सरकारी आंकड़ा बताता है कि करीब लाख लोग जो वो केवल साफ पानी न मिलने के कारण गंदा पानी पीने की वजह से हर साल मरते हैं hmm. hmm. और जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जमीनी पानी जो है वो प्रदूषित है hmm. और उसमें जो है जैसे कैटमियम सि मरकरी ये पाए जाते हैं जो हमारे नाड़ी तंत्र को और किडनी को परमानेंट जो है वो डैमेज कर सकते हैं oh. और बिहार वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ में तो एक आर्सनिक की मात्रा आर्सनिक एक मेट, आ, मेटल एलिमेंट है जिसकी मात्रा पाई जाती है और ऐसे पानी पीने से सिरदर्द उल्टी चक्कर चेस्ट पेन और अगर लंबे समय तक आप सेवा ऐसे पानी की करते हैं तो डायबिटीज कैंसर स्ट्रोक ये ऐसी बीमारी होने की संभावना रहती है तो कुल मिलाकर जो प्रदूषित पानी है वो खाली ये छोटी मोटी बीमारियां नहीं पैदा करता है और काफी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे मनुष्यों की हेल्थ पर पड़ते हैं जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये सारी बातें थोड़ा सा नोट करके रखिए और शुद्ध पीने का पानी को ही आप पिए और इसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बात ही प्यारा सा ये आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्ते दोस्तों मैं हूं भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आज के विषय में हम लोग बहुत ही जो खास विषय है पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर पे बातें हो रही हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में और राजीव जी बात ही अच्छा गहरा इन्फॉर्मेशन हम सभी को दे रहे हैं तो आइए जैसे कि पानी की बात चल रही है पानी का प्रदूषण होने से या प्रदूषित पानी पीने से हमारे लिए कितना घातक है वो हमने समझा और अभी एक और सवाल ये है कि राजीव जी पीने के पानी की समस्या के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है रमेश जी जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे देश में सत्तर साल के बाद भी आज़ादी मिलने के समय से लेकर अब तक जो पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए उपलब्धि होनी चाहिए वो आज भी नहीं है इसके बहुत से कारण हैं मैं तो यह समझता हूँ कि खैर जो हो गया सो हो गया बट अब जो हमारी सरकार है उसको युद्ध स्तर पर इस समस्या का काम करना चाहिए और एक बहुत ही मजबूत पानी पीने की व्यवस्था पूरे देश में करनी चाहिए शहरों से लेकर गाँव तक और साथ साथ व्यवस्था के साथ साथ पानी को चेक करने की मतलब पानी की क्या क्वालिटी है उसको चेक करने की व्यवस्था पूरे देश में चलानी चाहिए व्यवस्था भी अभी हमारे देश में बहुत कमजोर है आपने कभी मुश्किल से ही सुना होगा कि कोई पानी की क्वालिटी को टेस्ट कराने की कभी कोई बात सरकारी एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी या कोई आम आदमी करता है तो इसकी भी बहुत सख्त जरूरत है और मैं आपको यहाँ पे अपना तजुर्बा बताना चाहूंगा कि मैं अक्सर अमेरिका या यूरोप के देशों में जाता रहता हूँ और वहां पर मैंने देखा है कि जो पाइप के द्वारा घर में पानी आ रहा है वो पूरी तरीके से पीने लायक है और मैं जितने दिन भी वहां या कई महीने तो रहता हूँ वो मैं उसी पानी को पीता हूँ पर कोई ऐसा फिल्टर लगाने के लिए कोई किसी के ऊपर नहीं है। है है, अगर आप के पास पैसा है, बहुत रही है, तो आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए या फिर बोतल का पानी आप खरीद के पीना है तो उसको पी लीजिए वो आपकी मर्जी है मगर जो नल का पानी सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो जो है आप अगर किसी डर के पड़ सकते हैं तो पी सकते हैं उसको तो ये हमारे देश में ऐसी स्थिति ये जरा इसके ऊपर बहुत बड़ा है। है मुझे एक एक अच्छी खबर भी बताते हुए अच्छा लग रहा है कि एक रिपोर्ट में सरकार की पढ़ रहा था इसमें अभी इन्हीं ने जैसे मैंने बताया कि पांच सालों में बहुत अच्छा काम किया है और अभी ये तो हमारे जो मौजूदा सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट की उसने 2022 तक देश के करीब 90 प्रतिशत गांवों में पीने के पानी को पाइप द्वारा पहुंचाने की योजना बनाई है ताकि इनका एम ये है कि कम से कम हर गांव में हर घर में हर व्यक्ति के लिए 70 लीटर प्रतिदिन जो है पानी उसको मिल सके या तो उसके घर में मिल सके या फिर तो उसको एक मीन के अंदर अपने घर से तो तो बताया अच्छा जी जी आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है ये बातें सुनकर और सरकार इस पर अच्छी तरह से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी और धीरे धीरे सही काम हो रहा है और हम तक जो है एक साफ सुथरा और स्वच्छ पीने का पानी आ सकता है कुछ ही दिनों में तो आइए एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा जब तक सरकार का शुद्ध पानी मिले तब तक हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दीजिए कि वो ऐसा क्या करें? उनको प्रदूषित जल न पीना पड़े क्या एक आम आदमी के लिए भी कुछ उपाय हो सकता है कि वह स्वच्छ जल अपने परिवार को पिला सके आ, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैं समझता हूं कि जो समस्याएं हैं वो तो रहेगी ठीक होने में रहेंगी और ठीक होने में उनको टाइम लगेगा तो इसमें हमको खुद थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी होगी और मैं समझता हूं कि अगर हम ऐसी जिम्मेदारी लेके कुछ प्रयत्न करें तो जरूर हम स्वच्छ पानी पी सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके घर में फिल्टर नहीं है तो आपको पानी को दो तीन मिनट उबाल कर ही पीना चाहिए बगैर पिए बगैर उबाले हुए पानी को नहीं पीना चाहिए इससे पानी काफी हद तक शुद्ध हो जाता है और दूसरा जब आप घर से बाहर निकलते हैं जैसा मैंने पहले बताया कि आप अपना पानी घर से साथ लेकर निकले ताकि वो आपको आजकल तो बोतलें भी बहुत महंगी हो गई है बीस रुपए से कोई एक लीटर की बोतल नहीं मिलती है तो आपको वो बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है इधर उधर पानी पीने की जरूरत नहीं है और अगर तो आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों के फिल्टर जो है वो अच्छे फिल्टर जो पानी काफी मात्रा में अच्छा शुद्धता प्रदान करते हैं वो एक हजार से दो हजार तक के बीच में आ गए अच्छा और हाँ बिल्कुल सस्ते हो गए हैं और एक में मशहूर कंपनी का फिल्टर देख रहा था बाजार में उसमें उतारा है जिसकी कीमत तो करीब एक हजार के आसपास है हम्म <laughs> हम्म तो ये काफी सस्ता है और काफी विश्वसनीय फिल्टर है तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हम कोई को अफोर्ड कर सकता है तो। और इसके अलावा हम घर में जैसे क्लोरिन टेबलेट पोटेशियम पर या आयोटीन फिट आज से भी पानी को साफ कर सकते हैं अगर कोई उसमें दिखने वाली इम्प्योरिटी है और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस बर्तन में पीने का पानी या जिस बॉटल में पीने का पानी घर में रखते हैं इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए तो वरना पानी तो आपने साफ लिया साफ पानी पर फिल्टर कर लिया मगर अगर आपका बर्तन ठीक नहीं है तो वही गंदा हो जाएगा और दूसरा मैं एक हिदायत सभी को देना चाहूँगा कि जो तो रेस्टोरेंट हैं या प्लास्टिक के पोचेज हैं या पानी के ठेले हैं या सड़क पे जो नलके लगे होते हैं कई बार हैंडपम्प लगे होते हैं उनसे पानी पीने से बचना चाहिए क्योंकि तो उस उस पानी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि वो अ, मतलब क्या है क्या नहीं है तो अ, एक और बात मैं यहाँ पर तो जिक्र करना चाहूँगा कि आप जहाँ जिस इलाके में भी रहते हैं और वहाँ पर अगर पीने के पानी की पाइप द्वारा व्यवस्था नहीं है तो आपको अपने गांव पंचायत या और गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को भी अप्रोच करना चाहिए ताकि आपके इलाके में जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था वो करा सकें इसके ऊपर भी कुछ आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर लोगों को बोले जो सम्बन्धित विभाग है संबंधित लोग हैं और दूसरा आप देखिए कि हम सोशल मीडिया पर दिन रात लगे रहते हैं और दिन पता नहीं कितने कितने मैसेज चलते रहते हैं <laughs> रहते हैं मगर क्या आपने आप खुद अपने एक्सपीरियंस बताइए क्या कभी आपको दूषित पानी के बारे में स्थिति खराब है या इसमें इस एस स्थिति से निपटने के लिए कोई ऐसा कोई मैसेज आपने देखा <laughs> मैंने तो नहीं देखा तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर भी इस विषय पे बातचीत करनी चाहिए ताकि लोगों की जानकारी बढ़ सके अब एक एक रेडियो रेडियो प्रोग्राम आप जो चला चला रहे है या मीडिया पे डिस्कस करना चाहिए और मैं तो यहाँ तक कहूंगा की हमको मीडिया की भी मदद लेनी चाहिए आप देखिए कि ये जो आपके इलाके का पानी है उसकी उसको समय समय पे लोग चेक कराए और मीडिया में इसके बारे में खबरें आनी चाहिए और इसके बारे में मीडिया हाउसेस को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए आप देखिए आजकल आप कोई भी चैनल खोल लीजिए न्यूज वाला कोई भी खोल लीजिए दिन भर पॉलिटिक्स की बातें चलती रहती है <laughs> और क्या क्या विषय के ऊपर बातचीत होती रहती है तो हमको ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो हम सबकी भलाई है जिसमें जिसकी जो जिसमें सबका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है ऐसी बातों के ऊपर भी डिस्कशन करने चाहिए और बातचीत करके कुछ हल निकालना चाहिए ताकि सरकार भी जो है वो जल्दी से जल्दी इस काम को करे और एक चीज हमें ऐसे हम और बताना चाहते हैं हम लोग जब शहरों में या किसी कस्बों में या कहीं रहते हैं तो कई बार जो तो हमारे कॉलोनी में किसी ओवरहेड टैंक से पानी आता है और हम ये लोग मान लेते हैं कि ये बिल्कुल शुद्ध होगा परंतु क्या किसी ने इसके बारे में कभी क्या वो फिल्टर काम कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कभी किसी ने देखा है या कई बार क्या होता है जब नहीं कर रहा होता है तो सीधा पानी जो है वो सप्लाई हो जाता है और अगर मान लीजिए काम भी कर रहा है तो क्या उस पानी की को कभी या नहीं कराया गया नॉर्मली ऐसा पाया जाता है कि वो हम सबको मिल करके जो है वो चेक कराना चाहिए और अगर फिल्टर खराब है तो उसको ठीक कराने के लिए हमें उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए और एक बात मैं और कहना चाहूंगा सभी को कि हमारे देश में पानी के ऊपर राजनीति बहुत होती है आपने देखा होगा तो ये इसके, इसको हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें पढ़ने से काम खराब होता है और चीजें और ढीले होती है अभी आप देखिए खुलेआम जो है हमारे यहाँ पानी को के बिल को माफ कर देने की बात होती है पानी के को फ्री देने की बात होती है तो ये सब जो है इसकी वजह से जो है पानी स्वच्छ पानी मिलना और उसका अरेंजमेंट कराना जो है ये एक मुश्किल हो जाती सरकार के लिए और सरकार के पास पैसे ही नहीं होता है कि पानी की व्यवस्था के लिए पैसा लगाए क्योंकि इसमें जैसे मैंने बोला है इतनी विकट समस्या है कि सरकार के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर वो शायद श्रोता लोगों को कुछ लोगों को अच्छी ना लगे और वो ये है कि हमें पानी का जो हमारे घर में अगर सप्लाई आती है तो वो मीटर लगाती है सरकार तो वो मीटर अगर नहीं लगा है तो हमें लगवाना चाहिए क्योंकि तो जितना पानी हम खर्च करते हैं तो हमें उसका पैसा पेमेंट करना चाहिए और ये पैसा जो है बहुत ही नॉमिनल होता है बहुत कम होता है hmm. या हम बिजली का पैसा पे करते हैं तो उनको पानी का भी पैसा पे करना चाहिए तो, तो उससे फायदा हम लोगों को ही होगा क्योंकि जब सरकार के पास ये पैसा आएगा इससे तो वो सरकार उसको जो है पानी और पानी की उपलब्धि की का सुधार करेगा तो ये सुझाव तो रमेश जी बहुत है परंतु कुल मिलाकर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें पीने के पानी की जरूरतों पर समाज में मीडिया में सोशल मीडिया में जागरूकता लाने की की जरूरत है है ताकि हम आज सदी में हैं में भारत और और जब हमारा देश चंद्रमा चंद्रमा पर पर रॉकेट रॉकेट छोड़ने की बात करता है और शायद इसी साल चंद्रमा पर छोड़ा जाएगा तो कम से कम देश के एक जो करोड़ देशवासी हैं उनको हर घर में पानी जैसी मूलभूत सुविधा तो मिलनी चाहिए आप मानते हैं इस बात को कि पानी तो कम से कम घर में मिलना चाहिए। और हम सबने सुना है है जीवन कि कि कहा जाता जल ही हम्म हम्म तो मैं समझता हूं कि आज हमें और हमारी सरकार का ये दायित्व बनता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पीने के पानी की सुविधा सुगधा उपलब्ध हो और ये मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी मौजूदा सरकार है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने के बावजूद भी इसको करेगी और ये ये मैं मानता हूं कि ये काम कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं है आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे श्रोताओं को और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी आज की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं चाहूंगा कि जिन्हें भी अच्छा लगा हो तो जरूर चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पे मैसेज करके अपने नाम के साथ हमें कमेंट करें तो हमें भी अच्छा लगेगा तो राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके श्रोताओं के बीच में आकर के चर्चा करने पर विषय चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर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 तेरह